उत्पत्ति प्रकरण फिर लीला के के के को देखने की इच्छा ब्रह्मांडों शूरवीर चिन्हों से कवच शिरस्त्राण आदि से सन्नद्ध सेना के निरीक्षण का वर्णन अपने पूर्व जन्म के संसार से निकलकर पूर्वोक्त रीति से अनंत कोटी ब्रह्मांडो की विचित्रता को देखती हुई वे उनमें से किसी ब्रह्मांड में झटपट प्रविष्ट हुई वहां उन्होंने को देखा, वहां वे चिरकाल तक नहीं रही, तुरंत ही निकल आई। परिपूर्ण समाधि में, में आरूढ़ चित्त वाला लीला का शरीर बैठा था शोक के कारण रात्रि के बहुत दीर्घ होने से उसमें लोग थोड़ी थोड़ी सुषुप्ति से यानी गाढ़ निद्रा से युक्त थे धूप चंदन कर्पूर और कुमकुम -कुम की सुगंधी से वह भरा था उसको देखकर पति के दूसरे संसार को जाने की लीला को इच्छा हुई लीला पूर्वोक्त मंडप आकाश में पहुंची संसार रूप आवरण को तोड़कर और ब्रह्मांड के खप्पर को फोड़कर कुछ विस्तृत पति के संकल्प संसार में प्रविष्ट हुई वह उक्त देवी की देवी से साथ फिर आवरणों से युक्त विस्तीर्ण ब्रह्मांड मंडप में वेग से पहुंची और उसमें प्रवेश कर जैसी सिमहिणी अंधार का अंधकार और मेघों के कारण पंक युक्त की नाई स्थित पर्वत की गुफा को देखती है वैसे ही उसने अपने पति देव के संकल्प जगत को देखा जो कीचड़ से भरी हुई तलैया के समान था चिदाकाशमय उन दोनों देवियों ने ब्रह्मांड के मध्यवर्ती शून्यत्मक जगत में जैसी दो चीटिया पके हुए बिलबफल बिलबफल में प्रवेश करती हैं वैसे प्रवेश किया वहां पर अनान्य लोकों, अनेक पर्वतों और आकाश को लांघकर वे विविध पर्वतों और समुद्रों से परिपूर्ण भूमि तल पर आई तदनंतर मेरू पर्वत से अत्यंत सुशोभित और नौ खंडों में विभक्त जम्बूद्वीप में जाकर भारतवर्ष में लीला के स्वामी लीला के स्वामी के स्वामी राज्य में पहुंची इसी समय पृथ्वी के भूषण स्वरूप उस राज्य में किसी एक राजा ने अपने सहाय भूत सामंतों से जिसकी शक्ति काफी बड़ी चटी थी आक्रमण किया था उक्त सिंधुराज के साथ संग्राम चढ़ने पर उक्त संग्राम को देखने के लिए आए हुए तीनों लोगों के जीवो की आकाश में बड़ी भीड़ लगी थी भय शंकार तो होकर आई हुई उन देवियों ने आकाशचारी सिद्ध गंधर्वों से आक्रांत उस आकाश को मेघमंडल से घिरा हुआ सा देखा वह सिद्ध चारण गंधर्व और विद्याधर गण से युक्त था पुरुषों के के ग्रहण में में उतावली करने वाली लोक की से था। उसमें उन्मत्त भूत, राक्षस और पिशाच, रुदिर और पिशाच, मांस लिए ताक में बैठे थे उसमें ऐसी पुष्प वृष्टि हो रही थी कि उससे विद्याधरों की स्त्रियों के हाथ तो भर गए थे युद्ध दर्शन में अत्यंत अभिलाष अभिलाषा वाले अस्त्र शस्त्रों के आघात से अपना बचाव करने के लिए पर्वत के तटों पर बैठे हुए बेताल युष्मा से वह परिवृत्त था अस्त्रों के मार्ग भीत समीपी आकाश भाग से स्वरक्षणा स्वरक्षार्थ संपूर्ण भूतगन उसमें भाग रहे थे पौरुषाभिमान से क्षुब्ध योद्धागन दर्शकों का आमोद प्रमोद कर रहे थे सब लोग परस्पर निकटवर्ती भीषण संग्राम की चर्चा कर रहे थे क्रीडा में में में हास और विलासों उत्कंठित ने अपने हाथों में चवर ले रखे थे। अत्यंत धर्मात्मा होने से अन्य लोगों के गोचरण हो सकने वाले योग बल से श्रेष्ठ मुनियों द्वारा देवताओं के स्तोत्र जगत की शांति के लिए वहा पढ़े जा रहे थे अनेक लोकपालों द्वारा अपसराओं से संबंध रखने वाली अवसरोचित स्तुतिया की जा रही थी भाव ये हमें छोड़कर नूतन योग्य कांतों का अनुसरण न करेपाल उनकी स्तुति कर रहे थे स्वर्ग में स्थान पाने योग्य शूरवीर पुरुषों को लाने में व्यग्र इंद्र के योद्धाओं से बहुत चमक रहा था उसमें शूरवीर पुरुषों के लिए ऊंचे ऊंचे लोकपाल नामक यानी ऐरावत आदि हाथी सजाए गए थे स्वर्ग की ओर जा रहे रणभूमि में आहत शूरों शूरो के आ, आगत स्वागत रूप सम्मान में गंधर्व और चारण कटिबद्ध थे वह शूर वीर पुरुषों पर आकृष्ट होने वाली अपसराए कटाक्षों से अच्छे अच्छे योद्धाओं को देखती थी वह शूर वीर पुरुषों के बाहु बाहुदंडो का आलिंगन करने में क्षुब्ध सहस्त्रों स्त्रियों से भरा था शुद्ध शूर पुरुषों के शुभ्र यश ने वहां पर सूर्य को चंद्रमा बना दिया था कि यश की शीतलता से उष्णता के दब जाने से सूर्य चंद्रमा मालूम होता था श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवन शूर शब्द कैसा, कैसे योद्धा का वाचक है कौन योद्धा स्वर्ग का अलंकार है और कौन डिंबाहव दिंभा, योद्धा है यद्यपि यहाँ पर डिंबाहव योद्धा कहीं पर न तो उक्त ही है उक्त ही और न किसी प्रकार सूचित सूचित ही है तथापि यहाँ पर उसके लक्षण के प्रश्नों को स्वर्ग के अलंकार रूपी शूर से भिन्न होने के कारण प्रासंगिक जानना चाहिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स शास्त्रों में प्रतिपादित सदाचार से युक्त राजा के लिए रणभूमि में जो युद्ध करता है वह चाहे रण में मृत्यु को प्राप्त हो चाहे विजयी हो वह शूर है और शुरुचित लोग का भाजन है पूर्वोक्त विधि से विपरीत यानी असदाचारी राजा के लिए जिसने प्राणियों का अंग छेदन किया है वह यदि रण में मृत्यु को प्राप्त हो तो वह डिम्बाहव में मारा मारा गया कहलाता है और वह नरकामी होता है जिस स्वामी का आचरण शास्त्रानुकूल नहीं है उसके लिए जो पुरुष रणभूमि में युद्ध करता है वह यदि संग्राम भूमि में मरे तो उसको शाश्वत नरक की प्राप्ति होती है जो यथा संभव, शास्त्र प्रतिपादित विधि के अनुकूल और लोकाचार के अनुकूल आचरण करने वाला होकर रण में योद्धा युद्ध करता है और वैसे ही सदाचारी स्वामी का भक्त हो वह शूर कहलाता है सुमते गाय के रक्षण के लिए ब्राह्मण के रक्षण के लिए मित्र के रक्षण के लिए शरणागत के रक्षण के लिए युद्ध रूप उपाय द्वारा जो मृत्यु को प्राप्त होता है वह है। अवश्य परिपालय अपने देश की मुख्य वृत्ति से रक्षण में जो राजा सदा उद्यमी है उसकी विजय के लिए जो युद्ध करते हैं, वे वीर हैं और उन्हें वीरों का लोक प्राप्त होता है प्रजाओ के प्रति सदा कुछ न कुछ उपद्रव करने वाले राजा अथवा राजा से भिन्न जमीदार आदि राजा के लिए जो युद्ध में मरते हैं वे निंदेह नरकामी होते हैं शास्त्रानुकूल आचरण न करने वाले और प्रजा को पीड़ित करने वाले राजाओं अथवा राजाओं से भिन्न मालिकों की विजय के लिए जो रण में छिन्न भिन्न शरीर होकर मरते है वे निश्चय नरकगामी होते है यदि धर्म पूर्वक युद्ध हो तो युद्ध में मृत योद्धा का स्वर्ग में स्थिति होती है यदि अधर्म में युद्ध अधर्म में युद्ध से मारे गए पुरुष को स्वर्ग प्राप्त हो तब तो मत्त पुरुष परलोक के भय से रहित होकर अत्यंत अधर्म्य युद्ध से भी दूसरे लोगों को नष्ट कर डाले शूर जहाँ जहाँ पर भी मारा जाए वहाँ उसे पद पद पर स्वर्ग है इत्यादि अवश्य लोगो की मुक्तियाँ हैं किंतु धर्म के लिए युद्ध करने वाला पुरुष शूर है शास्त्र का तो यही निश्चय है जो लोग शास्त्र प्रतिपादित आचरण वाले प्रभुओं के लिए खडग की धार को सहते हैं, वे शूर कहे जाते हैं। शेष लोग डिम्बाहव में मारे गए कहे जाते हैं। उनके लिए रणभूमि में और आकाश में शूरता को प्राप्त महाबल को प्रिय कहने वाली सुरान उत्कंठित होकर खड़ी रहती है विद्याधरों की अंगनाओं के मधुर और मंद मंद गायन से गुलजार मंदार के फूलों की मालाओं के गुंथने में व्यग्र कामिनियों से युक्त और जिसमें देवता और सिद्धों के सुंदर सुंदर विमानों की पंक्ति विश्राम ले रही है ऐसा आकाश उत्सव के लिए बहुत बड़ी चढ़ी शोभा से युक्त सा अत्यंत शोभित था इक्कीस उत्पत्ति प्रकरण बत्तीसवा सर्ग संकल्पमय विमान में, में बैठी हुई सरस्वती देवी तथा लीला द्वारा देखी गई लड़ने के लिए उत्सुक शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित दो सेनाओं के वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे सौम्य तदनंतर शूरवीर प्रिय शूरवीर प्रिय लिए उत्कंड उत्कण्ठापूर्वक नृत्य कर रही अपसराओं से पूर्ण आकाश में स्थित सरस्वती देवी से युक्त लीला ने पृथ्वी में अपने पति देव से अपने राष्ट्रमंडल में सुरक्षित चतुरिनी सेना परिवृत्त सिंह भालू बिच्छू राक्षस आदि का आवास होने के कारण दूसरे आकाश की नाई किसी विशाल वन में दो महासागरों के तुल्य परस्पर सब प्रकार से शुभ्ध दो सेनाओं को देखा वे मत सेना महान कार्योद्योगों से युक्त थी दोनों पक्षों के दो राजा उनमें विद्यमान थे युद्ध के लिए वे सुसज्जित थे कवच शिरस्त्राण, हरवा हथियार से ले, लेस थे लेस थी अतः दिप्यमान अग्नि की नाई वे बड़ी अद्भुत प्रतीत होती थी पहले प्रहार पात को देखने के लिए क्षुब्ध, असंख्य नेत्र उन्हें देख रहे थे दोनों सेनाओं में प्रहार के लिए उठाई गई चमचमाती हुई तलवार धाराए ही मानो जलधाराए ठहरी उन्हें लोग सह रहे थे कुल्हाड़े बरछे बंदूक तोप और मुद्गर आदि अस्त्र शस्त्र चमचमा रहे थे गरुड़ के परोसे विक्षुब्ध वन संघात के समान दोनों सेनाएं चंचल थी उनमे उदय के सूर्य के सुनहरे आ, आलोक के समान सोने के कवच दिप्यमान हो रहे थे युद्धा और प्रतियुद्धा द्वारा एक दूसरे के मुखदर्शन से उत्पन्न हुए कोप से परस्पर अस्त्र शस्त्र उठाए गए थे युद्धा और प्रतियुद्धा एक दूसरे के ऊपर टकटकी लगाकर देखने के कारण भीत में लिखे गए चित्र से मालूम होते थे खूब लंबी खींची हुई तो सेनाओं के बीच की रेखा रूपी रेखा रूपी मर्यादा से दोनों सेनाओं की स्थिति नियत कर दी गई थी बड़ी भारी दो तो सेनाओं में एकत्रित योद्धाओं के अनिवार्य हल्ले गुल्ले के कारण लोगों को परस्पर आलाप नहीं सुनाई देता था राजा की आज्ञा के बिना पहले बार न हो इस शंका के कारण बहुत देरी तक दोनों सेनाओं में रणदुंदु भी शांता शांत था प्रायः अपने अपने स्थान में श्रीनिबद्ध योद्धा रूपी प्रधान अवय संपूर्ण सहायक सेनाओ से दोनों सेनाएं परिपूर्ण थी जैसे प्रलय काल के महावायु से एक मात्र समुद्र दो विभागों में विभक्त होता है वैसे ही वे दो से दोनों सेनाएं केवल दो धनुष परिमाण की जन शून्य मध्य भाग रूपी एक पुल से विभक्त थी उसमें दोनों पक्षों के राजा अपने शरीर पर वेग से उपस्थित हुए संकट की चिंता से ग्रस्त थे दोनों सेनाओं में डरपोक लोगों की हृदय रूपी गुफा बोल रहे मेढक के कंठ की त्वचा की नाई फरफरा रही थी दोनों पक्षों में असंख्य सैनिक प्राण रूपी सर्वस्व का त्याग करने के लिए उद्यत थे कान तक खींचे गए बाण, समूह रूपी प्रवाह को छोड़ने के लिए धनुर्धारी तत्पर थे प्रहार करने की आज्ञा की प्रतीक्षा में असंख्य सैनिक चित्रवत निश्चल खड़े थे परस्पर योद्धा और प्रति योद्धा में युद्ध की उत्कंठा से उत्पन्न अतिशय क्रोध से बंदी हुई भुर्कुटीयो, भुर्कुटीयो से दोनों सेनाएं दुष्प्रेष हो गई थी। योद्धा और के परस्पर अभिघात से कवचों की कर्ण कटु टंकार ध्वनि हो रही थी वीर योद्धाओं की मुखाग्नि से जले हुए से अतव काले मुख वाले डरपोक लोग छिपने के लिए पहाड़ों की खो खोह ढूंढ रहे थे परस्पर युद्ध के दर्शन पर्यंत जिनका जीवन निश्चित था दोनों पक्षों में हाथी और मनुष्य खड़े हुए रोंगटे से व्याप्त होने के कारण ऊपर की ओर ऊंचे और अगल बगल बढ़े हुए थे प्रथम प्रहार की आज्ञा की प्रतीक्षा में व्यग्रचित्त होने से दोनों सेनाओं में कोलाहल कोलाहल का शब्द शांत था अतएव वे जिसके नरनारी गाढ़ में सोए हैं ऐसे नगर के तुल्य प्रतीत होते थे शंखो तुरही और दुंदुभियों का शब्द शांत था सब धूलिकन और बादल क्रमशः भूमि तल और आकाश में लीन थे भागने में तत्पर डरपोक लोगों ने सेना के अलंकार रूपी शुरों को पीछे छोड़ दिया था बड़े बड़े मगरों का और मछलियों का जिसमें युद्ध हो रहा हो ऐसे सागर की नाई उस सेनाओं की छवि छिटक रही थी पताकाओं में लगी हुई चमकदार झालरों ने आकाश के तारों को जीत लिया था झुंड के झुंड हाथियों द्वारा ऊपर उठाई गई सुंडों ने आकाश के मध्य को वन बना डाला था आकाश में तैर रही चंचल प्रकाश प्रकाश राशियों से सकल शस्त्र अस्त्र पूछ से युक्त से युक्त से हो रहे थे भी आदि के धम धम शब्दों से और मुखवायु से होने वाले शंख आदि के शब्दों से दोनों सेनाओं का आकाशमंडल शब्दायमान था कहीं पर चक्राकार व्यूह का निर्माण करने वाले पुरुषों से दुर्दान्त दैत्यों पर आक्रमण किए हुए देवताओं की नाई दोनों सेनाएं दिप्यमान थी कहीं पर उनमें गरुड़ व्यूह के निर्माण से सर्पों के समूह वेग के साथ भाग रहे थे के से प्रतिपक्षियों का सेना दो तो भागों में विभक्त कि किया गया था अतएव दोनों सेनाओं में गगनभेदी भेदी कलकल कल शब्द हो रहा था कहीं पर परस्पर बाहुओं में जोर की टक्कर लगने के कारण वेग से सबके सब समूह भूमि में गिर रहे थे कहीं पर व्यूह रचना से आगे निकले निकले हुए वीरों के विविध सुंदर शब्द हो रहे थे कहीं पर हाथों द्वारा उठा, उठाने से उत्पन्न हुए उल्लास से मत की मुदगर नाच रहे थे कहीं पर काले काले शस्त्रास्त्रों की किरणों से मानो उत्पन्न हुए मेघों ने सूर्य को तिरोहित कर दिया था कहीं पर वायु द्वारा कंपाए गए पल्युलों के एक प्रकार पल्युलो यानी एक प्रकार की घास के सुतकार के के यानी वायु संघर्ष से उत्पन्न इत्या, कारक शब्द से समान बानों की ध्वनि हो रही थी। प्रलय करने में समर्थ अनेक पुष्करावर्त आदि मेघों के समानो दोनों सेनाएं अग्रभाग में संघीभूत होकर स्थित थी वे दोनों सेनाएं प्रलय के वायु के विक्षुब्ध एकमात्र सागर के समान उदित हुई थी तुरंत कटे हुए अतएव फडफड़ाते हुए के के दो परो परो के समान थी। महा में वायु से कंपाए गए चंचल पर्वत के समान थी पाताल रूपी गर्त से निकले हुए क्षुब्ध अंधकार की नाई थी पर्वत के समान थी पाताल रूपी गर्त से निकले हुए एक हुए क्षुब्ध अंधकार की नाई थी उन्मत्त नृत्य से चंचल और दैदिप्यमान तटवारे लोकालोक पर्वत की नाई थी और पृथ्वी को तोड़कर उदित हुए महान महानरक, नरको के संघात की नाई थी मानो वे दोनों सेनाएं चंचल बरछे मूसल तलवार और कुल्हाड़ों के किरणों के काले से प्रतीत हो रहे सूर्य प्रकाश रूपी जल के प्रवाह से संपूर्ण भुवन कोश को एकमात्र अघाध सागर बनाने के लिए बत्तीसमा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण तैतीसमा सर्ग संकल्प जनित विमान में स्थित सरस्वती और लीला द्वारा देखे गए दोनों सेनाओं के संग्राम का वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान इस युद्ध का कुछ संक्षेप से मुझसे वर्णन कीजिए क्योंकि इन युक्तियों से इन श्रोता के कानों को बड़ा आनंद मिलता है श्री ने कहा हे तदुपरांत वे देवियां उस संग्राम को देखने के लिए वहीं पर रोके गए मन से कल्पित सुंदर स्थिर विमान पर चढ़ी इसी बीच में उन दोनों सेनाओं की परस्पर मुठभेड़ होने पर शत्रु की सेना से प्रलय कालीन सागर के कल्लोल की नाई निर्भय योद्धा निकला कोई योद्धा पर उसके प्रहार करने की इच्छा करने पर लीला के पूर्व जन्म के पति राजा विदुरथ ने उसके व्यवहार को सहन करने में असमर्थ होकर पर्वत के शिखर पर पत्थर के समान उसकी छाती पर मुदगर से प्रहार किया तदुपरांत दोनों सेनाओं में प्रलय काल के सागर के वेग से अग्नि की और बिजली की वृष्टि करता हुआ शस्त्र संपात होने लगा ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि आकाश में तैर रहे अस्त्र शस्त्रों की चंचल धार के अग्रभाग से आकाश मंडल शब्द, शब्द सुनाई देता था वीरों के हार से मिलने के कारण अधिकाधिक गंभीर होता हुआ उसका शब्द ग्रीष्म ऋतु के अंत के मेघ के गर्जन शब्द को अपने में छिपा देता था धनुष्य से छुटी हुई बाणधारा के अग्रभाग में प्रतिबिंबित सूर्य की किरण उसमें वितान का काम दे रही थी बाण और तलवार के वारों से बज रहे कवचों से टंकार के साथ आग की चिंगारियां उड़ती थी रणस्थल के आकाश में परस्पराघात से छिन्न भिन्न हुए तलवार आदि शस्त्रों शस्त्रों के टुकड़े पक्षियों की भांति उड़ रहे थे वीरों की भुजारूपी वृक्षों के इतस्तः संचार से युद्ध भूमि का नभस्तल जैसे प्रतीत होती थी मानो उसमें चलने फिरने वाले बन घूम रहे हो उसमें धनुष्य की राशिया के टंकार से देवनाये मारे भय भय के भाग रही थी उसने बड़े भारी कोलाहल शब्द से मेघ के शब्द को भवरे की गुंजार सा छोटा कर दिया था जैसे परमात्मा भावापन्न होने से निर्विकल्प समाधि पुरुष बाह्य शब्द आदि का अनुभव नहीं करते है वैसे ही वह रणसंग्राम भी बाह्य शब्द आदि का अनुभव नहीं करता था उसमें अर्धचंद्र का चंद्राकार नोक वाले बानो की लगातार वृष्टि से शूरवीरों के सिर और हाथ काटे गए थे परस्पर के कंधों की टक्कर से बज रहे कवचों से वह युद्ध स्थल डरा था शस्त्रों के भीषण संघट से उत्पन्न कर्ण हुंकार से मंद पड़ गई थी तिरस्कृत हो गई थी खड खडगधधारा तरंग रूपी मेघो से उस युद्ध भूमि के सभी दिंग मुख दंतूर से यानी कुछ ऊंचे से मालूम पड़ते थे उस घमासान युद्ध में तलवार के प्रहार से शत्रु को क्रोध होने पर उसके सिर को काटने के लिए प्रवृत्त हुए हाथ को सिर के न मिलने से से झकझक शब्द में पकड़ने से होता था। बाहुओं पर ताल ठोकने वाले शुरबीर लोगों के ताल ठोकने से चट चट शब्द मानो गिर पड़ते थे वहां पर शीघ्रता से मान से निकल रही तलवार का लोहे की म्यान संघर्ष से उत्पन्न होवे शब्द से से युक्त जल रहे रहे की की सन सन ध्वनि होती थी। तेजी ओर जा रहे लक्षदेश में जाकर फैलने वाले शरों की उसमें खर खर ध्वनि हो रही थी वीरों के कटे हुए कंठों कंठों से धक धक शब्द के साथ प्राण और और खून निकल रहा था कटे हुए सीरों और तलवार के टुकड़ों से आकाश पट गया था कवच में टक्कर लगने से निर्गत दीप्त अग्नि की ज्वालाएं वीरों की केशों का स्पर्श कर रही थी परस्पर टक्कर लगने से बीज रही और कटकर गिर रही तलवारों का जो झनझन शब्द हो रहा था उसने शूरों के चित्त को प्रफुल्लित और शरीर को रणोत्साह से दुग्ना बना दिया था बर्खा से छिन्न छिन्न भिन्न हाथियों की देह से उत्तरंगित रक्त प्रवाह बहता था हाथियों के दांतों के टूटने से हुए दीर्घतम चित्कार शब्द से वह अत्यंत भीषण प्रतीत होता था मुसल के प्रहार से चूर चूर हुए लोगों की कष्टमय कातर हाहाकार ध्वनि हो रही थी कटकर आकाश में तैर रहे शूरों के सिर रूपी पद्मों के समूह से आकाश बिल्कुल आच्छ था कटकर आकाश में फेंकी गई वीर बुझाए ही उसमें सर थे और चारों ओर ही जिनके अस्त्र शस्त्र कट गए थे ऐसे पुरुषों द्वारा अस्त्र शस्त्र के काटने का बदला चुकाने के लिए केशाकेशी युद्ध हो रहे थे परस्पर द्वारा परस्पर के नखों से आंखें नाक कान ओट और कंधे नोचे जा रहे थे जिन महामलो के अस्त्र कट चुके थे वे क्रीडापूर्वक बाहु युद्ध से विजय प्राप्त कर रहे थे शस्त्रों की चोट से गिर रहे मदन हाथियों से कंपाए गए घायल होने से के कारण दौड़ने में असमर्थ लोग पृथ्वी में वेग से लोट रहे थे शब्दायमान रथ के वेग से बने हुए मार्गों में क्षत विक्षत योद्वाओं के शरीर से निकल रहे खून की नदी बह रही थी चतुरंगिनी सेना के संचलन से उड़ी हुई धूली से वहां पर चारों ओर कोहरा छा गया था चमचमा रहे अस्त्र शस्त्र चल रहे थे एकत्रित प्रचुर को पुक्त सेना रूपी सागर का प्रतीक्षण गर्जन हो रहा था उन्मत्त हास और विलास वाले काल काल से असंख्य योद्धा चबाए जा रहे थे मत्त पर्वत तुल्य विशाल काय गजराजों ने अपने गर्जन के सामने सागर के गर्जन को तुच्छ बना दिया था वहाँ वृक्ष गर्त और तटों के सहारे शत्रुओं पर वार कर रहे लोगों को मारने के लिए छोड़े गए शक्ति तलवार और मुद्गर वृक्ष गर्त आदि में रुक जाते थे योद्धारूपी पर्वत के मध्यभाग बाण रूपी मकड़ी के जालों से निरंतर गुन्थे हुए थे मेघों के आक्रमणों से या मेघों में विश्रांत बिजली आदि से पताकाओं के वस्त्र और चवर छिन्न भिन्न हो गए थे वहां पर यंत्रों से यानी एक प्रकार के गुलेलों से फेंके गए पत्थरों और चक्रों से पक्षी आदि आकाशचारी बहुत दूर भाग गए थे मरने के लिए छटपटा रहे क्षत विक्षत शरीर योद्धाओं के कराह वहां तेज घर घर शब्द हो रहा था कुठारों के आघातों से योद्धाओं के मस्तक कट रहे थे बहुत ऊंचे आकाश में उड़े हुए चमचमा रहे खड़गो के तुक टुकड़ो से आकाश तारों से भरा प्रतीत होता था पूरे बल से छोड़े गए शक्ति नामक आयुधों के संघात से काटे, काटे गए हाथियों से भूमि पट गई थी वहां से व्याकुल हुई व्याकुलतालो की स्त्रियां मुदग्र छोड़ रही थी आकाश में ऊंचे उठाए हुए शूर वीरों के तोमर तोरणमाला से प्रतीत होते थे भूषुंडी भूशुंडी से छिन्न भिन्न तलवरों तल के टुकड़ों का समूह आकाश का केश जाल सा मालूम होता था वहां पर दई दिप्यमान भालो की छवि भालों के समूह रूप वेणुवन में छोड़ी हुई वनागनी के सदृश आकाश में चमक रही थी वहां पर अपने सैनिकों की तलवार और छुरीयों की कुशल वृष्टि से संतुष्ट हुए राजाओं द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा था शूलों पर टंगे हुए अच्छे अच्छे शूरों के ग्रहण करने के लिए अपसराए उद्यमशील थी हिमवृष्टि से गल रहे कमलों के तुल्य गदाओ के से कदाओं के गिरन, गिरने से योद्धाओं के मुंह गिर रहे थे भालों से जबरन कुछल दिए गए योद्धाओं की दुख प्रदचिष्टाओ से भीषण दृश्य हो रहा था चक्रों की और आरो के प्रहार से घोड़े मनुष्य और हाथी छिन्न भिन्न किए गए थे अनेक कुल्हाड़ो के वारों से मदोन्मत हाथियों का समूह गिर रहा था वहांकने के वहा बड़ी बड़ी लट्ठियों से गोव की भांति हाकने से कोई योद्धा छिप गए थे कोई भाग रहे थे वह, तथा वृक्ष भीत और ढाल से अपने को ओझल कर रहे थे क्षेपणीयंत्र से फेंके गए पत्थरों से रथों और वृक्षों में लगी हुई पताकाएं चूर चूर हो गई थी तलवार से जिनके डंड आ, काटे गए थे ऐसे छत्रों और वीरों के करणाभरण रूप कमलों से सारा रणस्थल सफेद था अस्त्रों के क्षेपण जनित क्षोभ से सैन्य क्षोभ शांत हो गया था सैनिकों के क्षोभ की बा कोई गिनती नहीं थी कबंदों के यानी सिर कटने पर भी चलने वाले घोड़ों के आलिंगण से आलिंग से जीवित रथ नायकों के गिरने से नियंत्रण न होने के कारण बेराह चलने वाले रथ आदि आदि के आदी से आसपास चलने वाले अनेक योद्धा पिसे जा रहे थे अंकुशयुक्त अंकुशयुक्त महावतों के अंकुश के आघात से आहत होने पर भी युद्ध में प्रहार करने वाले वीर हाथियों को भगा रहे थे कुलाड़ों के वार से गिर रहे थे। पाशों के युद्ध में विशारद वीर ओर अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे छे से पेट को काटने के कारण हृदय कमल गिर रहे थे और योद्धा धराशायी हो रहे थे त्रिशूलों के बल से उन्मत्त शूर वीर प्रबद्ध प्रबल योद्धा नाच रहे नाच कर रहे थे दौड़ रहे धनुर्धारियों के धनुपूर्ण दल अस्फुट और मधुर गीत गा रहे थे भिंदिवाल के अयालो के आडंबर और अहंकार, अहंकार वचनों से वहां पर नट नृसिहबेश का अनु अनुकरण कर रहे थे मल्ल लोगों की वज्र मुष्टी से पीसे गए अन्य योद्धाओं का वहां पर तांता लगा था सुंदर पट्टीश आकाश मार्ग से मार्ग में बाज की नाई उड़ रहे थे शूर पुरुषों के रथों हाथियों और घोड़ों की पताकाए अंकुशों से खींची जा रही थी शत्रुओं के बीच में अचल रहने वाले शतशूर वीर योद्धा हलों द्वारा किए जा रहे युद्ध में मारे गए और काटे गए लोगों की अवहेलना करने में व्यग्र थे बड़े बड़े ताड़ के वृक्षों के समान हों पुरुषों से जो की हाथ में कुदाली लिए थे वन खोदी गई और समी समय थी वहां जहां तक बाण का जा सकता है उससे केवल दुने प्रदेश में युद्ध संचार के सुबीते के लिए लोग हटा दिए गए थे चट्टानों की पंक्तियां काट छाट कर बराबर कर दी गई थी आरों के दोनों बगलों से मत्तमातंग काट डाले गए थे संग्राम रूपी उखल मुसल से युद्धारूपी धानों को कूटने वाले मुसल, मुसल युद्ध प्रवृत्त था वहां अस्त्रों की कांति, की श्रृंखला रूप जाल में सेना रूपी पक्षी गए थे। चंचल को हाथ में लिए हुए वीरों की तलवारों से वे वस्वत के यानी यमराज के घरों में पहुंचाए गए थे अर्थात यम ही व्याधों का राजा है यदि ऐसा न होता तो सेनारूप पक्षी उसके आंगन में क्यों पहुंचाए जाते युद्धभूमि में गिरे हुए श्रेष्ठ योद्धाओं को गणश ले जा रहे व्याघ्र आदि हिंसक जीवों के घोर गर्जन से रणस्तल रणस पूर्ण था नख जिसमें प्रधान है ऐसे अंगुष्टों से निकाले जा रहे बानों के वेग, से, वेग के रण रण शब्दों से जैसे मिर्च से चटनी में जायका आ जाता है वैसे ही अन्य संपूर्ण शब्द रंजित हो रहे थे सैनिकों द्वारा घड़े में भरकर फेंकी गई अग्नि से तनिक जले हुए प्रतिपक्ष के योद्धा शस्त्र अस्त्र तान कर खड़े हो रहे थे और प्रतिपक्ष के सैनिकों द्वारा फेंकी गई उक्त अग्नि से अधिक जल जाने के कारण योद्धा अशक्ति से शस्त्र त्याग कर रहे थे प्रतिपक्ष सैनिकों द्वारा घड़े में रखकर छोड़े गए छोड़े गए तपे हुए हंगारों से योद्धाओं की आंखें जाती है उक्त सैनिकों द्वारा छोड़े गए घड़े में स्थित स्थिति जल से योद्धा गिर रहे थे लोहे के बानो की वृष्टि वृष्टि रूप सुंदर जल को वर्षाने वाले वीर संघ रूपी मतवाल मतवाले मेघों के विलास से बंध रूपी मयूर जिसमें नाच करते थे और वेग से घूम रहे मतमात रूपी पर्वतों से परिवेषित वह संग्राम संघर्ष प्रलय काल के सदृश हुआ सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण सर्ग संग्राम दर्शको कि संग्राम दर्शकों के मुह से प्रकारान्तर से पुनः युद्ध के, युद्ध की के ही चमत्कार का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी वह युद्ध लिप्त राजाओं योद्धाओं मंत्रियों और आकाश मार्ग से संग्राम को देखने वाले देव गंधर्व आदि के मुह से ये वचन प्रादुर्भूत हुए जिसमें हंस सारस आदि पक्षी उड़ रहे हैं और कमल हिल रहे हैं, ऐसे तालाब के समान शूर वीर पुरुषों के मस्तकों से व्याप्त आकाश तारांकित सा मालूम पड़ता है देखिए रुधिर बिंदुओं की रांची रूपी सिंदूर से लाल हुए वायु के कारण ये मेघ और सूर्य किरण मध्यान्न में सायंकाल के से प्रतीत होते है भगवान यह आकाश पराल राशि से परिपूर्ण हुआ है क्या नहीं भगवान यह पराल नहीं नहीं है ये वीर पुष्पों के बाण राशि रूप मेघ है रुधिर से पृथ्वी में जितने रणरेणु सींचे जाते हैं उतने हजार वर्षों तक योद्धाओं का स्वर्ग में आवास होता है भाई मत डरो नील कमल की पंखुड़ी के तुल्य कांति वाली ये तलवारे नहीं है ये वीरों के निरीक्षण करने वाली जयलक्ष्मी के नेत्र विभ्रम है वीर, वीर पुरुषों का क, आलिंगन करने के लिए सस्प्रूह सुरंगनाओं के जघन स्थल में स्थित मेघनाओं को शिथिल करने के लिए कामदेव तत्पर हो गया है सुंदर भुजलताओं से परिमनोहर लाल पल्लवों के सदृश कोमल हाथों से युक्त पारिजात आदि पुष्प मंजरियो के दर्शन से जिनके नेत्र आल्हादित है आसव की अत्यंत सुगंधी से सुगंधित मधुर सूर से गा रही नंद, नंदनवन की देवी तुम्हारे आगमन की आशंका, आशंका से नाचने के लिए हो गई है। जैसे ग्रामीण सुंदरी अपने से अपने से पति के लिएकरण को अधीर कर देती है वैसे ही यह सेना कठिन कुल्हाड़ो से प्रतिपक्षी सेना को काट रही है खेद है मेरे पिताजी का दई कुंडल से युक्त सिर भाले से भाले से काल के अष्टग्रह की नाई सूर्य के निकट भेज दिया गया है पैरों तक लटकी हुई जंजीर में गुंथे हुए दो बड़े बड़े पत्थरों से युक्त चित्र नामक चक्र को वेग से घुमा रहा ऊपर को बाहू फैलाया हुआ यह योद्धा यम की नाई प्रतीत होता है दक्षिण दिशा से चारों ओर सेना का संहार करता हुआ इधर आता है अतः चलो जहाँ से हम आए थे वही चले यह डरपोक की डरपोक के प्रति उक्ति है देखिए तुरंत कटे हुए कंट च, कंट में डुबकी लगा रहे सफेद चीलों से व्याप्त युद्ध के बाजे बाजे के ताल से उछल रहे कबंद रणभूमि में नाच रहे है देवगणों की गोष्टियों में परस्पर यह चर्चा चली थी कि कौन धीन धीर पुरुष कब कैसे और किस लिए स्वर्ग आदि लोगों में जाएंगे आहो यह विक्रांत योद्धा जैसे सागर मत्स्य और मगर के समूह से युक्त नदियों को निगल जाता है वैसे ही मत्स्याकार और मकराकार व्यूह बाली आई हुई सेनाओं को निगलता है हाथियों के गंडस्थलों में बिखरे हुए धारा, धारा बाणों की पंक्तियां पर्वतों के शिखरों पर गिरी हुई संपूर्ण वृष्टियों के समान शोभित होती है हाँ भले ने मेरा सिर काटा ऐसा कहने की इच्छा कर कर रहे मेरे कट कट कर उड़े हुए सिर ने स्वर्गारोहण के उत्सव को देखने से मैं जी गया न कि मरा हर जो हर्ष जो आकाश में वचन कहा उसे पक्षी के विरुद्ध की नाई लोगों ने सुना जो यह सेना क्षेपणी यंत्र से निकले हुए पत्थरों की वृष्टि से हमें सींचती है उसे जंजीरों के चाल से जबरदस्ती बांध दो ऐसा, ऐसा एक योद्धा तुसरे योद्धा से कहता था पहले की पत्नी अपसरा बनकर रणभूमि में मारे गए पति पति के पती को बलिपलित से निर्मुक्त यानी देवभूत जानकर ग्रहण कर रही है यह देवताओं की उक्ति है भालो के समूह की प्रभाए मानो वीरों के स्वर्ग में चढ़ने के लिए बनाई गई स्वर्ग पर्यंत फैली हुई सीढ़ियां है जो योद्धा की पत्नी स्वतः सुंदर और स्वर्ण भरणों से सुंदर पति के वक्षस्थल में मरी हुई देखी गई थी वह यह अपसरा होकर भरता की खोज में तत्पर दिखाई देती है जैसे महाप्रलय के कल्लोलो से सुमेरु पर्वत आहत होता है वैसे ही उद्धत मुष्टि वाले योद्धाओं से हमारी सेना मारी जाती है बड़ा खेद है यह कातर पुरुष की उक्ति है हे मुढ़ो आगे बढ़कर लड़ो अपने घायल सैनिकों को ले जाओ अधमों इन बेचारों को पैरों के प्रहार से मत कुचल डालो केश की रचना में व्यग्र अत्यंत उत्कंठित अपसराओं के समुदाय में दिव्य शरीर से समीप में प्राप्त हुए इस योद्धा को देखिए जिनमें सुवर्ण सदृश कमल विकसित तो हुए हैं ऐसे मंदाकिनी के तटो में छाया जल और वायु से दूर से आए हुए इस रणयोद्धाओं को विश्राम कराओ विविध आयुधों की चोट लगने से टूटी हुई असंख्य बड़ी बड़ी हड्डियां जो कि कणत्कार से यानी कन कन शब्द से शब्दायमान है आकाश में व्याप्त तारी प्रतीत होती है जीव रूपी नदी प्रवाह वाले बाण रूपी जल वाले तथा चक्र रूपी आवर्त वाले आकाश रूपी सागर में बड़े बड़े पर्वत भी अनुरूपता को प्राप्त हो रहे है ग्रहों के मार्ग में घूमने वाले राजाओं के सिरों ने आकाश को जिसमें बह रहे वायु से कमल चंचल है ऐसा कमलों का तालाब बना दिया है देखिए न अस्त्र शस्त्रों की किरणें ही उक्त सीर रूपी कमलों की लताएं के नाल दंड है उनसे लगी हुई तलवारें उन उनके पत्ते हैं त्रिशूल भाले आदि उनके कांटे हैं पताकाओं के वस्त्र उनके मृणालों के अंग बड़े पत्ते हैं और बाण रूपी भवरे उनमें लगे हैं, जैसे पर्वतों में पिपिल, काए लीन हो जाती है तथा जैसे पुरुषों के वक्षस्थलों में स्त्रिया लीन हो जाती है वैसे ही मरे हुए हाथियों की ढेर में डरपोक लोग लीन होते हैं विद्याधरो की अंगनाओं के अलकों को अनुकूल रूप से हिलाने से हिलाने वाले अभूतपूर्व उत्तम सौंदर्य संपन्न के के मिलन के सूचक मंद-मंद वायु बहते हैं। अतएव मनोरथ सिद्धि के सूच आ, उड़ रहे आकाश में स्थित छत्रो ने मानो चंद्रमा का संपादन किया यश रूप मूर्ति से चंद्रमा ने भूमि में शुभ्र छो का संपादन किया जैसे सोया हुआ पुरुष एक निमेश, एक निमेश में स्वप्न नगर को प्राप्त होता है वैसे ही योद्धा भी मरणकाली के बाद एक, एक मरण काली कर्म रूपी शिल्पी द्वारा निर्मित दिव्य शरीर को प्राप्त हुआ आकाश रूपी सागर में त्रिशूल शक्ति तलवार आदि चक्रों की वग्रवृष्टिया मछलियों और मगरों से व्याप्त सी स्थित हुई बाणों से कने गए सफेद छत्र रूपी कलहंसो से आकाशस्थल संचित लाखों पुर्णेन्दु बिंबो से आवृत्त सा प्रतीत होता है आकाश में उड़े हुए सुंदर घर घर शब्द करने वाले चबरो से आकाश वायु के वे वेग से जिनकी स्थिरता क्षुब्ध हो गई हो ऐसे तरंगों के समूह की कांति वाला बनाया जा रहा है अस्त्र शस्त्रों से कटे गए तथा आकाश रूपी खेत में फेंके गए छाते चबर और पताका वृंद यशरूपी धानों के पेड़ों की नाई दिखाई देते हैं हे कुशलीन जैसे फलने के लिए तैयार धानों की शोभा को आकाश में उड़ रहे टिट्टियों का दल नष्ट कर देता है वैसे ही समीप में आ रही शक्तियों की वर्षा आकाश में उड़ रहे बानों से नष्ट की गई है देखो कठिन कवच से उत्पन्न हुई यह भूज दंडों को फैलाए हुए योद्धा को योद्धा के तलवार की बार की ध्वनि ही मानो मृत्यु की हुंकार है इस जनक्षय के अवसर में तलवार आदि अस्त्र शस्त्र रूपी प्रलय काल के वायु से परास्त दांत रूपी झरने से जल के जल से युक्त घायल हाथी ही पर्वतों की तरह प्रतीत होते हैं। हा खेद है रुधिर के महान तालाब में चक्र रथा वीर सारथी और घोड़ों से युक्त तथा शस्त्रास्त्र से परिपूर्ण रथ रूपी नगर रुद्धगति होकर छटपटा रहा है नाच रही वीरों की भुजाओं, हाथियों की सुंडो और कवच रूपी वीना के तारों में तलवार के आघात से उत्पन्न वादन शब्दों से मानो वीणा बजाती है मनुष्य हाथी घोड़े और गदह, गदहों से जो खून के झरने निकले उनके बिंदुओं से सरोबोर सरो वायु से लाल हुई दिशाओं को देखो जैसे मेघ में बिजली का होता है, वैसे ही काली काली जी की, काली जी की की की केश राशि के समान काले अस्त्र शस्त्रों किरण की रूपी मेघ में युक्त आकाश में बाण रूपी क, आ, कलियों के समुदाय की माला प्रादुर, आ, प्रादुर्भूत होती हुई है असंख्य रुधिर से लतपत टूटे फूटे भूखंडों और अस्त्र शस्त्रों से व्याप्त भूवन अग्नि लोक की नाई चारों ओर से उठी हुई ज्वालाओं से युक्त सा प्रतीत होता है उस युद्ध स्थल में परस्पर एक दूसरे को काटने और छेदन के लिए उद्यत हस्त समूहों से भूशुंडी यानी एक प्रकार का अस्त्र शक्ति त्रिशूल तलवार भूसल और भालो की वृष्टिया गिरती थी हटने में असमर्थ अनेक योद्धाओं में एक शूरवीर द्वारा अतिशय हस्त लाघव से प्रहार करने के लिए के कारण जिसमें राक्षसों की माया के तुल्य शुरो, शुरो की चेष्टाएं हैं क्रोध से निरीक्षण करने वाली योद्धाओं की बुद्धि है ऐसे रण को स्वप्न के समान सामने देखता हूं स्वप्न पक्ष विनाश के अनुकूल छेदन भेदन संचलन आदि से रहित स्वाप्निक पदार्थों में एकमात्र जागरण से प्रहार किया जाता है यानी बाधा पहुंचाई जाती है इसलिए वह राक्षसों की माया के तुल्य मिथ्या है और उसमें आत्म प्रज्ञा आवेश से दर्शन करती है घायल योद्धाओं की क्षोभ से प्रसन्न हुआ रणभैरव अन्यान्य शब्दों के सम्मिश्रण से रहित निरंतर अन्ोन्य के प्रहार से उत्पन्न झंकारो से मानो गायन करता है कटे हुए छाते ही जिसमें तरंग से प्रतीत हो रहे हैं ऐसा परस्पर युद्ध में प्रयुक्त अस्त्र शस्त्र के प्रचुर से परिपूर्ण रणभूमि रूपी सागर ही हो गया है जिसने मधुर फै, फैलने वाले और तू रही आदि बाजो की प्रतिध्वनि से वेग के साथ लोकपालों के लोक को भर दिया है ऐसा रण रूपी यह पर्वत प्रलय काल में युद्ध में कठोर हुए दो सेना रूपी परो के प्रबल परस्पर प्रतिकूल संचलन से आकाश में उड़ने के लिए तैयार हुआ सा प्रतीत होता है बड़े खेद की बात है अत्यंत कठिन कवचों को बिना तोड़े ही कवचों में उनके टकराने तक, से आकाश में उड़ी हुई बिजली के सदृश अग्नि की ज्वालाओं से तपे हुए बान को बान जो की क्रंकार ध्वनि से ध्वनि के साथ विस्तारित प्रत्यंचा से छोड़े गए है शब्द कर रहे हैं, पर्वत की शिलाओं को छेद कर धारण करते हैं। कठिन कवचों पर हुए अपने प्रबल बाणों के लिए शोक कर रहे वीरों की यह उक्ति है हे मित्र युद्ध से हुई थकावट से आपकी युद्धेच्छा शांत हो गई है अतः आपसे मैं निर्दोष हित की बात करता हूँ उसे सुनिए जब तक जल रही अग्नि से उज्ज्वल बान हम लोगों के अंगों को भंग नहीं करते तब तक चलो शीघ्र दौड़कर इधर से चले जाएं क्योंकि यह चौथा प्रहर यम का ही दिन है चौथी सावासर्ग समाप्त